आत्मै विद्वान् धर्म भ्रमर क्रीडव कृत्वा मोहमसवादि रक्षसा योगी समा योगी शांतिमा युक्त आत्मा विराजतेमृति प्रकाशते उपाधिष्टोन मुंबत्म विशेन्मुनि जल्द जलमोमन तेजस्तेजसी वाथालाहो युखा नरम सुखम यम ज्ञान त्रमेस्वधार् परेय्रेस्वधारधर्णिदानंदम आनंदमेक ब्रमेस्वधारे ृत्ति वेदा देव्यय अखंडनंदमेम यद्रम्मे व्यवहार आनन्दाननंदनंदवा ब्रह्म्यनंद व्यवहार प्रिय वाखिले वस्तु तदुक्तमारियवहार तदन पाठय तभी आत्मा केन प्रकारन कें प्रकार व्याप्य ठतीती जानिया व्याप्त होकर के आत्मा है कैसी प्रकार ज्ञान होगा यहां के साक्षात वस्तुश्वात्ता स्थूल साक्षा वक्त नशक्य सत्ता तद धा जानवगा अननुअस्थूल श्लोक से अनन स्थूलस्वन मदीर्घम अनु स्थूल अहस्यम अदीर्घम अजम अव्ययम् अनुनु नहीं है स्थूल नहीं है ह्रस्व नहीं है दीर्घ नहीं है अजन्मा है अविनाशी है अनुप गुण वर्ण आख्या रूप गुण वर्ण कुछ उसमें है ही नहीं नाम भी नहीं नाम, रूप गुण वर्ण आख्या जो वस्तु है तब ब्रह्म उसको निश्चय कर ब्रह्म है क्षतिम प्रमाण अनुति अनुअमित श्रुतिद्रह्म ज्ञा श्लोकत्र प्रथम निरूपये ज्ञानक्रह्म का ज्ञान तीन ज्ञानकलोक से निरूपण करते हैं भाष्यू न भाष्यते यद भाति न भाति तद्ब्रेत्यवधारेत ये तृतीयांत भाष का यद भाषा जिसके प्रकाश से अर्क आदि भाष्यते प्रकाश्यते अर्क है सूर्य जिसके प्रकाशे सूर्य आदि चंद्र प्रकाशित होते हैं यद भास्य न भास्यते भास्य हो सूर्य चंद्र आदि तो भास्य के द्वारा जो प्रकाशित नहीं होता है वो भाष्य प्रकाश्य हो गया सूर्य चंद्र अग्नि आदि प्रकाश हो गये यत्तु भास्य भाष्य न भाष्यते जो ब्रह्म भास्य प्रकाश से सूर्य चंद्र आदि के द्वारा प्रकाशित नहीं होता है यह न सर्व भाति, जिसके कारण जिससे ही सब कुछ भान होता है उसी ही भान सर्वत्र दिखता है उसकी सत्ता सर्वत्र दिखती है यह न ब्रह्मणा इधम सर्व भाति ईदम सर्वत है अनात्म मिथ्या है फिर भी उसी के कारण ही ये दिखता है उसकी सत्ता से ये सत्ता वाले उसके भान से भान वाले होते हैं। ऐसे तद ब्रह्म अभिष्ठान सदरूप सिद्रूप ब्रह्म ऐसे निश्चय करे येजो भाषा भानुवादिक भाष्यते येज ब्रह्म रूप तेज के प्रकाश से भानु आदि चंद्र आदि प्रकाशित होते हैं। भाष्य ही अर्क येजो न अवभाष्य सूर्य चंद्रादि प्रकाश से सूर्यचंद्र आदि के द्वारा जो पर न प्रकाशते किसके द्वारा प्रकाशित नहीं होता है न चंद्र तारे भांति कम अग्नि भान्त अनुभाव तस्वीर इस न तूर्य भाति सूर्य उसको प्रकाश नहीं करता है तस्वीर विषय सूर्य न भाति न चंद्र तारक चंद्र तारक आदि प्रकाश नहीं करते नहीं मा विद्युत भांति भांतिमा विद्युत न भांति विद्युत हुई भी उसको प्रकाश नहीं करते जो अग्नि सामान्य हमारे प्रत्यक्ष विषय वो तो क्या प्रकाश करेगी तमेव भानतम अनुभा सर्गम वही ब्रह्म प्रकाशित तो होने से ही सब उसके पीछे प्रकाशित तो होते तो भानतम अनु उस प्रकाशित तो होने पर सर्वम भाती तस्वीर सर्गम विदम विभा के प्रकाश सब कुछ भान होते है ये सूची में है न न तथा गीता सर्वमिदं भाई तद्रह्मीद्धि जाना है इस गया न सूर्यो भाषय सूर्यो नशशांको नशशांको नपावकः नपावकः न शांको नावको नाक सूर्यो नशशांको नपावकः ममदाको नाकर्त न तद भाष है सूर्य उसमें प्रकाश नहीं करता उसको न शांक चंद्र न पाव को बनी यदगता न निवर्तन थे जिसको प्राप्त होने पर निवृत्त नहीं, नहीं होता है पुनर्जन्म नहीं होता है तद धाम मेरा परम धाम है ब्रह्म को जानने ऐसा कहा ंडवत स्वयं अंतर अंतर्वहिर्याप्य प्रकाशित जिससे तप्यपिंड अग्नि प्रकाशमान है इस प्रकार अंतरवि व्याप्य अंदर बाहर व्याप्त होकर के ब्रह्म सिद्ध प्रकाशमान मंत्र मंत्र स्वयं मंत्रिर्व्याप्य भाषय नखिल जगत ब्रह्म प्रकाशते ब्रह्म प्रकाशते मंत्र ब्रह्म प्रकाशते पिंदवत वह प्रतप्त आयसपिंड ब्रह्म स्वयं प्रकाशते वह वह प्रत आयसिंड अयस अयमीति आयस अयसे तरह तो आयस हृदय आयसपिंड लहोपिंड ही वह गजा प्रतप्त प्रकृष्ण तप्त प्रतप्त थोड़े थोड़ी कल से नहीं अत्यंत एकदम गर्म करेंगे लाल हो जाए उसमें जैसे वन ही अंदर बाहर अंदर भी तो वन बराबर प्रकाशमान होता है इस प्रकार ब्रह्म अंतर बहिर्प्य अखिलम जगत भासयन प्रकाश थे अखिलम जगत संपूर्ण जगत में अंतर बहिर्प्य सबके अंदर है के, के बाहर भी अखिलम जगत संपूर्ण जगत को अंतर बहिर्प्य भाषायन अंदर बाहर व्याप्त होकर के सारे जगत को प्रकाश करते हुए स्वयं ब्रह्म प्रकाश होते स्वयं प्रकाश माने उसको कोई प्रकाश करने वाला नहीं वह स्वयं सारे जगत को प्रकाश करता है व्याप्त है ऐसे प्रत्या पिंड लोहा पिंड लाल हो गया बाहर, बाहर अग्नि जी अंदर भी अग्नि भरा हुआ है जिस प्रकार एक आकाश सबके अंदर भी है लोगों के बाहर भी ठीक इसी प्रकार चेतन ब्रह्म तो के अंदर बाहर व्याप्त होकर के वो चेतन रूप प्रकाश यहाँ प्रकाश का जो अर्थन है आलोक आलोक रूप रूप्रकाश नहीं ज्ञान रूप प्रकाश है तो सब को प्रकाश करने वाला ज्ञान रूप प्रकाश है जिस ज्ञान रूप प्रकाश के द्वारा आप प्रकाश को भी देखते हो अंधकार भी जानते हो अंधकार को जानने वाले आलोक को जानने वाले जो प्रकाश है वो प्रकाश है आत्म प्रकाश ज्ञान रूप प्रकाश है ज्ञान से ही अंधकार आलोक दोनों का प्रकाश होता है अंधकार को देखने के लिए अन्य आलोक की आवश्यकता नहीं आलोक सूर्य प्रकाश को देखने के लिए अन्य प्रकाश की जड़ प्रकाश की आवश्यकता नहीं रूप प्रकाश ज्ञान रूप प्रकाश है इसलिए ज्ञान रूप प्रकाश से प्रकाशित तो सब कुछ जगत है ब्रह्म प्रकाश होते ज्ञान रूप सिद्ध रूप प्रकाशमान है प्रकाश का बहुत आलोक कोई कहते ध्यान करते बहुत आलोक दिखेगा एकदम बहुत आलोक दिखा और आत्मा प्रकाश है वो आलो को दिखने का नहीं ध्यान करते समय आलो को दिख जाए वो आलो को आत्मा आलो को नहीं उसको नहीं समझना कुछ देखना सुनना जहां तक कहे वहां तक मिथ्या है कुछ भी दिखता है कुछ सुनाई पड़ता है तो झूठा है ध्यान में बैठे कुछ दिखने लगा कहता बिंदु दिखता है कोई कुछ कहता है कोई प्रकाश आता है इधर से प्रकाश आता है इधर से प्रकाश आता है ज्योति दिखता है विभिन्न प्रकार दिख सकता है असंभव नहीं सब दिखता है किन्तु वो सब मिथ्या है उसमें अभिनव नहीं करना उसको देखने की सुनता है कुछ पड़ा उसको नहीं समझना जितने सुनाई पड़े दिखाए पड़े जितने ज्ञान का विषय वो तो शुद्ध ब्रह्म तो अपना स्वरूप दिखे है दिखेगा दिखने का विषय ही नहीं इसलिए वो प्रकाश है स्वयं प्रकाश माना ज्ञान को प्रकाश है उसी ब्रह्म के लिए जगद्विषण ब्रह्म ब्रह्मण किंचन ब्रह्मदा चेन् मिथ्या मरुमरीचि जगत विलक्षण ब्रह्म ब्रह्मो अन्या न जगत हे अध्यस्त अध्यस्त से भिन्न है भिन्न है अध्यस्त अधिष्ठान से भिन्न नहीं है ये समझना राज्य में सर्प दिखता है सर्प अध्य है रजू है अधिटाना रज्जु से अतिरिक्त सर्प नहीं है राज्य के बिना सर्प नहीं रहेगा रज्जु हटा दो सर्प नहीं दिखेगा किंतु सर्प से भिन्न है रज्जु सर्प तो भ्रांति काल में दिखता है हो गया, सर्प नहीं रज्जु रहेगी भ्रम नष्ट होने का रज्जु रहेगी रजू तो रजू समय है सर्प भ्रम नष्ट हो गया तो रज्जू कहाँ जाएगा रजू है अब रज्जू को हटा दे सर्प नहीं दिखेगा रज्जु के बिना सर्प नहीं है सर्प के बिना राज्य तो रज सर्प राज्य से भिन्न नहीं है भिन्न हैत्य है जगत मिथ्या अध्यस्त उसे भिन्न है अधिष्ठान जगत का बाद हो जाएगा नीति नीति करके ब्रह्म का बाद नहीं होगा ब्रह्म अधिष्ठान सत्य रूप है जगत मिथ्या जगत से विलक्षण अधिष्ठान ब्रह्म हुआ और अधिष्ठान ब्रह्म से भिन्न कुछ नहीं है ब्रह्मन ब्रह्म अधिष्ठान अधिष्ठान चतृत अध्यस्तु कुछ भी नहीं है अध्यस्त से भिन्न अधिष्ठान जगत विलक्षण ब्रह्म से बिना कोई ही जगत कुछ भी नहीं है ब्रह्म न किंचन और ब्रह्म भादी चेत ब्रह्म से भिन्न जो दिखिता है तो समझना मिथ्या है ब्रह्म से अन्य जगत सब दिखता है सब ब्रह्म से अन्य कुछ नहीं कुछ नहीं कहते सारा जगत दिखता है तो ब्रह्म से अन्या नहीं, नहीं किए थे तो वस्तुतः ब्रह्म सदरूप करेगा तो पूरा जगत नहीं रहेगा सत्या अधिष्ठान रूप के बिना बिना सत्य हो जाएगा सत्य को अलग करेंगे तो जगत कहाँ रहेगा तो असत हो गया और असत होकर के यदि भान होता है तो मिथ्या है यद असत भाषण तद मिथ्या स्वप्न को जारी होने पर भी दिखता है तो मिथ्या है सत्य को पृथक कर दो सारा जगत सत में दिखता है ब्रह्म सत्य है ब्रह्म से बिना कहते सत से बिना असत हो जाएगा सारा जगत असत हो गया असत होकर दिखता है तो मिथ्या है नहीं होने पर दिखता है तो मिथ्या है इसलिए ब्रह्मान्य तो ब्रह्म से अन्य कभी दिखता है तो मिथ्या समझना यथा मुरु मरीचि गया मुरु में मरीच है नहीं मिथ्या है केवल दिखता है दिखती है अत्युता नहीं इसी प्रकार ब्रह्म से अन्य तो सत्य भिन्न असत है असत्य होकर के दिखता है तो मिथ्या समझना ब्रह्म ही नहीं ठीक है सत्यम ब्रह्म ही सक्य से उचे तथा जगत यद देखता है जगत रूप से त्राह्य जगत वैलक्षण ना ग्राहे है जगत ग्राहे है ज्ञान का विषय ज्ञे जगत सेलक्षण है ब्रह्म तत् विचार्य ज्ञा शक्यम क्योंकि ब्रह्म का कार्य है जगत इसलिए ब्रह्म जगत कार्य ब्रह्म का विचारे ज्ञात सकते ब्रह्म कारण रूप ब्रम अन्द वस्तु नीतते ब्रह्म से अन्य कुछ ही नहीं अधिष्ठान से भिन्न अद्यस्त वस्तु तो ही नहीं मृत से, से बनादि मृत से बना गया घटसरवादि मृत से भिन्न नहीं है सुवर्ण से बना गया कटक कुंडलभूषादि सुवर्ण से भिन्न नहीं इस प्रकार ब्रह्म का कार्य सब कुछ ब्रह्म से अ तत्वअ दृश्य से चेत ब्रह्म से अन्य कुछ दिखता दी तुम मिथ्या समझे ना मिथ्या ही मरुमरीची का जलावत मरु मरीचिका मरी मुरुही में मरीची का जल वस्तुता नहीं दिखता है इसी प्रकार दिखता केवल मिथ्या है वास्तव नहीं है पुनस्तव स्पष्टीकरण दृश्य सेूयते यद ब्रह्मण वन तद्भ तत्व त्रम सच्चिद्वय दृश्यते प्रियति जो कुछ दिखता है जो कुछ सुनाई पड़ता है जितने वस्तु है ज्ञान का विषय होते हैं ब्राह्मण अन्य तो नव्य ब्राह्मण से अन्य नहीं जो कुछ दिखता है सुनाई पड़ता है वस्तु है कोई भी वस्तु ब्रह्म से नहीं होगा अधिस्थान से अतः अध्यक्ष है ही नहीं तत्व ज्ञान तद ब्रह्म जो अज्ञान अलग अलग दिखता है, तक्तो तक्तो है।, तक्तो तक्तो है। से है। है? ब्रह्मा ब्रह्मा है। में है ब्रह्म के ज्ञान होने सब कुछ ब्रह्म है सचिद आनंदम अद्व सचिता आनंद रूप ब्रह्म अद्वितीय ब्रह्म ही है ठीक में सखा यते सत्र इंद्रियण यदे दो नाम ले लिया दो इंद्रिय चक्षु से दिखता है श्रवण इंद्र से सुनाई पड़ता है मनसा यदरिय मन से जिसका स्मरण होगा मनसा वाचा या यद अभिध्य तो मन के द्वारा जो कहते जो कुछ वस्तु सब तत्व ज्ञान से ब्रह्म हो जाता है न चक्षुसा गृह थे ना वाचा ना नानी तमसा कर्मणावा न चक्षा गृहते ना वाचा चक्र से ग्रहण नहीं होता है के द्वारा अन्य इंद्रिका तप तपसे कर्म से भी इसका ज्ञान नहीं होगा तपादि के लिए ज्ञान प्रसाद सत्व ज्ञान प्रसाद शुद्ध विशुद्ध सत्व युण शुद्ध होगा सत्वगुण शुद्ध का अथ रजगुण तमगुण नहीं मिश्रित नहीं हो अंतुण शुद्ध हो जाएगा ततस्तम तब निष्कल निरवय ब्रह्म को ध्यान करता हुआ साक्षात्कार करता है ना अंतरण शुद्ध होने पर जो वासना निवृत्त होता है अंत कोण शुद्ध होता है ध्यान करते हुए साक्षात्कार करता है परमात्मा की कृपा से ज्ञान प्रसाद परमात्मा की कृपा से भी तथा गीता शास्त्री नहा वेदे न तपसा न न एवं माया दानया सत्यविधा द्वाद्यान नीश्वरूपाणी ने वेद के द्वारा न तप के द्वारा न दान के द्वारा न चाह के द्वारा एवं विधम द्रष्ट न सक्य जैसे मैंने हमको देखा भगवान कहते हैं को भक्ति तो अन्य असक्य अनन्य भक्ति के द्वारा भक्ति कैसे थे अभिन्न भक्ति के द्वारा अहम एवं विधो ज्ञात द्रष्टुमच तो। जाना जा सके साक्षात्कार हो साक्षात्कार करने पर सत्य न प्रवेश तदरूप हो जाना यह अन्य भक्ति के द्वारा अवैध भक्ति चार प्रकार भक्त है आर्थ जिज्ञास ज्ञानी होता है सबसे श्रेष्ठ भक्त अहम अस््रम ये सब भक्ति विवेक चुनावी आया मुख्य साधन सामग्रिया भक्ति रेव गरीय सामग्री में भक्ति सौसे बड़े है भक्ति क्या है स्वस्वरूपानुसंधानम भक्ति रीते अभिदीयती आत्मतत्व अनु अनुसंधानम भक्ति रीते अपरिजगु अपने स्वरूप का अनुसंधान ही भक्ति है अपने स्वरूप ब्रह्म उसका अनुसंधान चिंतन करना यही भक्ति और आत्मतत्व पर ब्रह्म स्वरूप चिंतन करना अभी भक्ति यही भक्ति है भक्ति यही श्रेष्ठ है तो ऐसा नहीं की आत्मस्वरूप चिंता न करेंगे तो भक्ति नष्ट हो जाती ऐसा नहीं ब्रह्मा परमात्मा का किस रूप से कोई चिंतन करता है ज्ञानी तो आत्म रूप से चिंतन करता है हम अस्मी अवैध चिंता करता अन्य भक्ति भक्तिया को अनन्या सकते इस अंत ना गीता शास्त्र में कहा गया <coughs> ननु सर्वे ही केम दृश्य सर्वगत ने कहा यदि सर्वगते है सब उसको क्यों नहीं देखते हैं एक शंका क्रम से उत्तर देते न चकुरादि भी गृह उसको देखने के लिए कोई अन्य साधन ही नहीं सच्चिदात्म ज्ञानचक्षुर्निरीक्षते ज्ञानचक्षुर्निरीक्षते ज्ञान चक्षुर्ते अज्ञान ज्ञानचक्षुर्निरीक्षते भाष्यम भानुमंधवत भाषा चक्षुर्षे सर्वभगम, सर्वगत सर्व व्यापक सचिद रूप उसको कौन देखता है ज्ञान नहीं चक्ष ज्ञानम चु ज्ञान जिसके चक्षु है वही ही देखता है ये सामान्य चक्षु से नहीं दिखेगा ज्ञान रूप चक्षु से ज्ञान ही चक्षु है अलसात चक्षु नहीं ज्ञान ज्ञान से विषय होता है हम सिंह भ्रमण अज्ञान चक्ष अज्ञानम चक्ष जिसके ज्ञान चक्यु ही नहीं वो नहीं देख सकता है भाषंतम भानुम्दवत भानु सूर्य है भाषंत प्रकाशमान है अंध उसको नहीं देख पाता है अंध चक्षु नहीं इसी प्रकार यह उसको ज्ञान ब्रह्म को जानने के लिए अज्ञान चक्षु सर्वगतमअी सचिदानंद मध्य ब्रह्म न पश्यती जो ज्ञान चक्षु जिसके पास नहीं वो सर्वगत होने पर भी ये सामान्य चक्षा नहीं देख सकता है ब्रह्म को न चक्षा पश्यती कश्चन चक् के द्वारा कोई इसको नहीं देख सकता है हृदय मनीषा मनीषाविकृतो ये हृदय के द्वारा हृदय में मन मन से मनसा मनसे ही विचार करके साक्षात कार्य करते अमृता अमृत हो जाते हैं समक्रतु पश्योको अक्रतु पश्योको वीत शोक हो जाता है क्रतु संकल्प रहित धातु प्रसादा महिमान ईशम परमात्मा के प्रकाश से इस तरह पर महिमा उसके ऐश्वर्य साक्षातकार करता है तत्व दृष्टान्त मकाशमान भास्वंतम भानुमान प्रकाशमान होने पर भी भानु मुका सूर्य सूर्य प्रकाशमान है भास्वंत मुका प्रकाशमान होने पर भी अंधो न पश्चित तद्भवत जिस अंभव नहीं देखता है प्रकाशमान होने पर भी ठीक इस प्रकार ज्ञान चक्ष देखता है नहीं तो अन्य नहीं देख सकता है एवं तबीत्या अन्भव सम्पन्न साद्यास रही वासनावलांचितिद संभव तत्परिहाराथ पुनः श्रवणादीन कार्याणी उस तरह से अनुभव सम्पन्न था जिस प्रकार कहा गया विचार करके अनुभव होने पर भी यदि अभ्यास नहीं करता है तो अभ्यास रही सत्य अभ्यास छोड़ दिया तो वासना के कारण अनादिकाल से वासना ऐसे है वासना बढ़ाद किंचित अज्ञान असंभव वासना के कारण उसको छोड़ करके फिर अज्ञान प्रपंच जमक जाता है उसको परिहार करने के लिए पुनः श्रवणादिनी कार्याणादि तो करते रहना चाहिए कालम और आत्मज्ञान का अंतरंग साधना यह ब्रह्मसूत्र में कहा गया आवृत्ति रसक दुपदेश बार बार उसकी आवृत्ति करे श्रवण मननादि कार्याणादि ज्ञापरिता जीव सर्वला मुक्त सर्णव दृश्य स्वयं जैसे आँ आँ सोना सोना सोना क्या करता है गर्म करता है है अग्नि में ताप करेगा तो प्रकाशित तो होने पर एकदम चमकता है। इसी प्रकार श्रवनादीर उद्दीप्त श्रवण मनन दिता के द्वारा प्रकाशित तो होगा ब्रह्म ज्ञानाग्नि परिचापित तो ज्ञान रूप अग्नि से पड़े तो ताप बार बार ताप करने से जीव अहंकार चिदाभाष्ट जीव है अहंकार विशिष्ट जीव चीदावास विशिष्ट अहंकार सर्व मलामुक्त सर्वमल होगा ज्ञान अग्नि में तपान से सोना में जो मल नष्ट हो जाता है स्वर्ण चमकता है सर्व मल से होकर के स्वयं प्रकाशमान होता है टीका में जीव का साभास अहंकार चिदावास व्यवहार जीव का वाक्यर्थ यह श्रवण मननादि दीप्त सर्वण मनन दिता से प्रकाशित होता है ज्ञान अग्नि परितापित ज्ञान ही अग्नि, अग्नि, अग्नि। कार्य सुरित तो। हो जाता है मुक्त हो स्वयं प्रकाश मान ही उसमें दृष्टान यथा अग्निना परितापित स्वर्ण अग्नि के दर अत्यंत स्वर्ण सोपाधि द्रव्यम हित उपाधि द्रव्य मोड़ करके स्वरूप प्रकाशमान होता है इसी प्रकार ज्ञान भी प्रकाशमान होता है सर्वमल से रहित होकर के एव शोधित जीव परमात्मा हृदय कामोज्ञान उपसंहारन भानुवत शुद्ध हो पर। जाता है भानुत प्रकाश हुआ अज्ञान समान उपसंहरण अज्ञान को समाप्त करके भानुभत प्रकाशते प्रकाशमान होता है हृदय काश यात्मा यात्मा हृदकाशोदि ह्या बोधभापृतर्वधारी भाति भाषयतेखिल हृदया काश उदित आत्मा में उदित तो होता है आत्मा आत्मा बुद्धि में उसकी अभिव्यक्ति होती है उदय होता है क्या अभिव्यक्त होता है बोध भानुस्तम बोध रूप जो भानु ज्ञान रूप सूर्य अंधकार को नष्ट कर देता है ज्ञान रूप अंधकार को बोध ज्ञान है ज्ञान रूप सूर्य अंधकार को नष्ट करने वाले है है है ब्रह्म जाता सर्वधारी सबका आधार स्वयं और सर्व्याधार्ञ प्रकाश आकाशवत सर्वे आधारभूत सर्वाधार सर्वे आधार हि सर्वाधार हो जाता है सर्वस्वण ब्रह्म प्रकाशते हैं स्वयं प्रकाशमन होता है अहम ब्रह्म इस प्रकार मृतसोभनादिव सर्व कल ब्रह्म जैसे मृत शोभनादि के कारण इस प्रकार स्वयं ब्रह्म ही प्रकाशमन होता है सर्व कल ब्रह्म श्रुति कहा ब्रह्म है विश्वभूत तस्मेंुद्रा नमो अस्तुत श्रुते श्रुति में ऐसा है वह श्रुति का वाक्य देवीया विश्वभूत विषय सर्व तस्में नमो अस्तु यही रुद्रे जो सर्व रूपये उनको नमस्कार हो इसे श्रुति में कहा गया रुद्र शमत्मा की क्यों कहा गया रु अशुभम द्रावयत रुद्रुह अशुभ अशुभ को नष्ट करने वाले द्रावती रुद्र ही परमात्मा है आत्मज्ञान प्रतिबंधक दुरीपरिहारा नापदारायाग कर्तव्य आशंक्य सात्मत न किंचित कर्तमस्ती आत्मज्ञान होने पर भी परम परम ज्ञान प्रतिबंधक जो परम ज्ञान प्रतिबंधक है दूर का तो पाप परिहार करने के लिए बहुत पदार्थ इकट्ठी करके याग पूजा आदि करनी चाहिए के ज्ञानी स्वात्मतीर्थ है तो आत्मतीर्थ में जो जो तो होता है वो न किंचित कर्तव्य सबसे बड़ा तीर्थ है आत्मतीर्थ उसे और कुछ करते भी नहीं दिग्देशनवेक्षग शीतासुख निरंजन यत्मतीर्थम भजते विसगपो मृत भ श्री य्रियमती भजते भजते सर्विथ सर्वगत अमृत भविषाती है दिग्दशका अनवेक्ष नित्य सुखम निरंजन सातमती भी निष्क्रिय भजते जे निष्क्रिय है करके स्वात्मतीर्थ का भजन करता है, है? से कैसा है दिग्देश कालादि अनावेक्ष दिग्देश काल परिच्छद रहित सर्वव्यापक ही सर्वगम शीतादिहित जैसे तीर्थ स्नान करते शीतादि नष्ट होता है गरम पानी में स्नान करेंगे तो अब ठंडा पानी खाएंगे तो गर्म नष्ट होता है शीताधि घर सब दुखों को नष्ट करने वाले नित्य सुख है परमात्मा निरंजनम निरंजन रूप है वही से अपना स्वरूप उसको भजन करता है उसमें स्थित रहता है रहता है।, है सब सर्वभवित सबको जानता है हम ब्रह्म सर्वगतः तो, अमृत तो भवित सर्वव्यापक अमृत तो हो जाता है मुक्त तो हो जाता है पुनः अमृत को प्रार्थना नहीं करता है यह निष्क्रिया परमहंस परमहंस है बस आत्मा अनात्म विवेक करता है अनात्म छोड़ करके अहमत सिंह में करता है, में नहीं करता है है। नहीं सर्वत्र के अमृत मुक्त हो जाता है मुक्त भवे कथम भूत सा दिग्देशादेअ का अपेक्षा नहीं करेगी वाले थी। थी। सारा संसार दुखों को भी नित्य सुखम परमान का हेतु होने से ज्ञान नित्य सुख है अतव निरंजन निरंजन है इतर तीर्थ तदवैपरी अन्य तीर्थ में तो उसका विपरीत समझना अन्य तीर्थ में साल पर थोड़ा आनंद है उसके बाद और कुछ करने का नहीं ना कोई तीर्थ करने का है ना कोई या करने का कुछ नहीं उसमें है रहना ही रहना चाहिए उसमें ही डुबा आत्मती निरंतर अपने स्वरूप में स्थित रहे तस्माद आत्मती न किंचित अवशिष्य कि जो आत्मतीर्थ रत है आत्म रूप तीर्थ में जो रहता है उसमें रवाना करता उसमें चित हमेशा आत्मा में रहता है अनात्मा में हम बुद्धि नहीं करता है इसे न किंचित अवश्य कुछ करने के लिए कार्य नहीं कस्य कार्य नाव श्रीमद परमहसपरिवराज आचार्य है? श्रीमद श्य विरचित आत्मबोधा हैजकाचार्यंकर भगवत पद शिष्य श्री पद्मचार्यन कृत वेदातख्य व्याख्यान संपन्न आत्मबोध ग्रंथ उसकी व्याख्या है उनके पद्म पदार्यसाराख्यम ये व्याख्यान का नाम वेदातसारो ओण ऊनमीदाय वशिष्य ओ श्या शराव बातराय शोद्रभा वंदे भगवत पुनः ईश्वर गुरराने मूर्तिभागिने व्योम वजा देहाय दक्षिणा मूर्त नम ओं शा शांति ही शांति, ही शांति, ही शांति